मंत्र पाठ सहनावलू सहन सहरियम करवा बही हे जंग बही मा मा विसाव वै ओम शांतिहि शांतिहि शांतिहि ये कौन हो आप सब लगातार जीतो जीवन सेकंडरी का ही अधिकार है ना हां जोड़ लीजिए Uh, कौन कौन है सोचा तो? आप सभी का जो है आप सभी का जो है योगदर्शन में स्वागत है परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से असीम के कृपा है हम जो है योग दर्शन के द्वितीय पाग का जो तीसवा सूत्र है इस पर विचार कर रहे थे और कर रहे हैं हमने बताया था कि यम जो है यम जो है अहिंसा सत्य अस्थेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह ये यम है तो अहिंसा सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह यमा यम जो है पांच है अहिंसा सत्य अस्तेय, ब्रह्मचर्य अपरिग्रह ये यम है यम का अर्थ हमने आपको बताया था कि यमयंते उप रम्यंती निवर्त्यंती या हिंसा हिंसा देह इन्द्रियाणी ही यही ही ते यमा बोल रहे हैं कि यम वो है हिंसा आदि से निवृत्त हुआ जाता है जिन के द्वारा इंद्रिय इत्यादि जो है जिनसे हिंसा इत्यादि से निवृत्त होते हैं अटते हैं उसका नाम यम है ये हमने आपको बता दिया था और हम अहिंसा पर विचार कर रहे थे कि अहिंसा क्या है तो वैसे शब्दार्थ जो करेंगे अहिंसा मान नहिंसा अहिंसा हिंसा, हिंसा न करना अहिंसा है न मारना हिंसा है अहिंसा है तो मैंने ये भी आपको बताया था कि अहिंसा में और जो है उसके बहुत सारे अर्थ हैं प्रसंगानुसार अर्थ लिया जाए जैसे मैंने कर, एक उदाहरण में दूं कि अनुदरा कन्या तो अनुदरा कन्या का मतलब है कि न उद्रम यहा जिसके पास पेट नहीं है ऐसी कन्या को कहते हैं अनुदरा तो यहाँ पर और जो है ऐसा नहीं है कि जिसके पास पेट नहीं है पेट रहित जो कन्या ऐसा अर्थ नहीं है न उदरा अनुद्रा नहीं तो समाप्त भी कर सकते हैं बहुदरी भी कर सकते है न उदरा अनुद्रा कन्या जो उदर नहीं है उदर रहित जो कन्या है उसको कहेंगे अनुद्रा तो अब ऐसा तो है ही नहीं कि जिसके पास पेट नहीं हो पेट तो सबके पास है तो वहां पर वो का अर्थ है अगर नौ का जो अर्थ है वह अल्प अर्थ है थोड़ा छोटा तो अरुद्रा कन्या का अर्थ हुआ कि जिसके पास छोटी पेट है छोटा पेट है तब तो उसको अनुद्रा करते है। जैसे औ का अर्थ अभाव भी होता है जैसे निर्मिका मक्षिका नाम अभाव है तो ऐसे ही अ के बहुत सारे अर्थ है हमने आपको बतलाया था कि दो तरीके के मुख्य एक एक परिदास है, एक है परिदास में तद्धिन तद्धिन तद्धिन का ग्रहण किया जाता है परिदास निषेध किया जाता है तो परिदास का मतलब होता है कि कुछ को छोड़ना कुछ को ग्रहण करना मैंने बताया था पिछले उदाहरण में पिछले सप्ताह की हम यदि कहते है की अब्राह्मणम आनय या भो अब्राह्मणा भोजनम दे ब्राह्मण नहीं है उसको भोजन दो तो ब्राह्मण नहीं है उसको भोजन दो यहाँ पर ब्राह्मण का निषेध किया जा रहा है परंतु तो किसी कुछ ऐसे चीज का ग्रहण किया जा रहा है जिसको भोजन देना है तो वहां पर क्या करेंगे कि अब्राह्मण में ब्राह्मण से अलग भी हो और ब्राह्मण के समान भी हो यानी कि की अब्राह्मण कहने से गाय को भोजन दो अर्थ ले लेंगे पशु को भोजन दो यह अर्थ लेंगे तो नहीं वहां पर अब्राह्मण का अर्थ हो जाएगा अब्राह्मणाया भोजन देगी का अर्थ हो जाएगा कि ब्राह्मण से भिन्न क्षत्रिय वैश्य और शूद्र है उसको भोजन दो तो ऐसा प्रसंग में तब भिन्न तब सद ऐसा अर्थ होता है निषेध का ऐसे ही यहाँ पर अहिंसा में अर्थ है हिंसा से भिन्न हिंसा के समान ये तो इसका मतलब क्या हुआ अहिंसा का मतलब हुआ कि इसको हम सरल भाषा में कहेंगे तो न्याय पूर्वक हिंसा करना अहिंसा है और अन्याय पूर्वक हिंसा करना हिंसा है इससे ये निकलता है शब्दार्थ से और यहाँ पर हमने बताया था कि अहिंसा का अर्थ है की अहिंसा सर्वथा सर्वदा सर्वभूता नाम अनविद्रोह सर्वथा पूरी तरीके से मन से वचन से कर्म से और सर्वदा सभी कालों में सभी प्राणियों के प्रति जिघांसा मैंने मारने की इच्छा का न होना नष्ट करने की इच्छा का न होना हानि पहुंचाने की इच्छा का न होना अहिंसा है ये हमने आपको पढ़ा दिया था ये हमें इतना हमने आपको बता दिया था हाँ जी इसमें एक दो और उदाहरण दे दू के देखिए इस पर ये विचारना है कि भाई यदि इसको ऐसा यदि हम अर्थ लेते हैं कि किसी को भी किसी भी पूरी तरीके से सभी कालों में सभी भूतों को दुख न पहुंचाना तो दुख न पहुंचाना ये अर्थ अहिंसा नहीं है तो ध्यान रखिएगा क्योंकि लोक भाषा में लोक व्यवहार में यही करते हैं किसी को दुख देना हिंसा है और किसी को दुख न देना अहिंसा है परंतु ये नहीं यहाँ पर ये परिभाषा जोड़िएगा कि अन्यायपूर्वक किसी को दुख देना हिंसा है और न्याय पूर्वक किसी को दुख देना हिंसा नहीं है अहिंसा है न्यायपूर्वक किसी को मारना अहिंसा है अन्याय पूर्वक किसी को मारना हिंसा है अन्याय को जोड़ लीजिएगा तो ध्यान रखेंगे आप पूर्वक हिंसा करना ही हिंसा है और न्याय पूर्वक हिंसा करना हिंसा नहीं है अहिंसा है यदि ये अर्थ नहीं लेंगे तो जिस ये जो क्या कहते हैं कि जज लोग जो होते हैं न्यायाधीश न्यायालय में कोर्ट में तो वो लोग तो हर दिन फिर हिंसा कर रहे हैं ये हो जाएगा इसका परंतु कोई भी नहीं कहता है कि वो अहिंसा करता है वो तो न्याय देता है वह तो फांसी पर फांसी देता है इसलिए अहिंसा की व्याख्या यदि ऐसे करेंगे कि वह किसी को न मारना तो एक जज मारता है न्यायाधीश मारता है परंतु वह न्यायपूर्वक मारता है एक जो है माता पिता हैं, माता पिता जो है अपने बच्चे को दंड देते हैं न्याय पूर्वक दंड देते हैं उसके सुधार के लिए न्यायपूर्वक उसके सुधार की भावना से दंड देते हैं तो वह माता पिता जो बच्चे को दंड देते हैं वह हिंसा नहीं है वह अहिंसा है वो उस प्रकार की अहिंसा योग में बाधक उस प्रकार की जो हिंसा जिसको कहते हैं वो योग में बाधक नहीं है वो वास्तव में हिंसा नहीं है वो अहिंसा है इस चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है इस चीज को हम जब समझेंगे तभी हम अपने समाज को अपने राष्ट्र को अच्छा। अपने परिवार को बचा सकते हैं हम इस अहिंसा को भूल गए थे इसलिए बाहर के आक्रांता आकर के आक्रमणकारी आकर के हमें हमारे ऊपर जो है सात सौ साल तक राज किया या हजार साल तक जो भी राज किया और अंग्रेज जो है 200 साल तक राज किया क्यों क्योंकि हम अहिंसा भूल गए थे अहिंसा की व्याख्या भूल गए थे बहरसी ज्ञान में हम लोगों अहिंसा याद दिलाया कृष्ण भगवान की अहिंसा याद दिलाया वेद की अहिंसा याद दिलाया तो ध्यान रखिएगा अब जैसे मान लीजिए तो दो कैटेगरी किया एक तो हुआ कि अन्याय पूर्वक किसी को दुख देना हिंसा है और न्याय पूर्वक किसी को दुख देना हिंसा नहीं है अहिंसा है एक तो ये हुआ न्याय पूर्वक किसी को मारना मारने की इच्छा रखना मारना ये अहिंसा है और अन्याय पूर्वक मारना न्याय पूर्वक नष्ट करने की इच्छा रखना वह हिंसा है अब अब दूसरा कैटेगरी ये है कि न्याय पूर्वक भी हिंसा हो सकता है न्याय पूर्वक यदि आप किसी को मार रहे हैं, न्याय पूर्वक किसी को आप दंड दे रहे हैं वह भी हिंसा कोटि में आ सकता है तो ध्यान रखिएगा उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए कि गुरुकुल में विद्यार्थी है ब्रह्मचारी है और, और ब्रह्मचारी दूसरे ब्रह्मचारी को देखा कि ये गलती किया तो जो गलती किया तो जिस ब्रह्मचारी ने उस गलती को देखा तो वो ब्रह्मचारी जो है आचार्य को बतला दिया तो उसने गलती किया है वहां तक संदेश पहुंचा दिया अब यहाँ पर देखा जाए तो न्याय पुस्तक तक जो है आचार्य ने उसको दंड दिया तो इसमें देखा जाए तो न्याय पूर्वक ही दंड देना हुआ ये अहिंसा है परंतु ये हिंसा कब हो सकता है जब ब्रह्मचारी मन में ये भावना रखे कि मैंने गलती किया था इसने मेरा नालिश कर दिया था अब मैं भी इसका नालिश करता हूँ और इसको मरवाता हूँ इसको पिटवाता हूँ ऐसे मन में भावना लेकर के और फिर जब खुशी होता है वह ब्रह्मचारी तो उसको अच्छा है मार लग रहा है तो ये हिंसा हो गया वैसे बोलेगा कि मैंने तो न्याय पूर्वक किया तो, तो न्याय किया है तो कि भाई उसने गलती किया मैंने आचार्य को बता दिया गुरुजी को बता दिया वो दंड दे रहा है परंतु यदि उस ब्रह्मचारी के मन में ये भावना है बदले लेने की यदि भावना है तो वह हिंसा हो जाएगा अहिंसा नहीं होगा ऐसे ही कोई हमारे घर में चोरी करने के लिए आया और चोरी में चोरी करने के लिए आया और उसको हमने जो है पकड़ करके पका गया उसको जो है पुलिस के हवाले कर दिया अब पुलिस उसको मार रहा है जो तो एक न्याय पूर्वक हुआ तो ये अहिंसा है हिंसा नहीं है ऐसे ही समाज में समाज में कोई भी व्यक्ति भी गलत करता है कोई किसी को मारता है मर्डर करता है समाज में अव्यवस्था कर रहा है और उसमें यदि वह न्याय पूर्वक पुलिस को बतलाता है कोर्ट में को तो बतलाता है तो ये अहिंसा है परंतु यह हिंसा भी हो सकता है यदि हमारे मन में ऐसी भावना हो बदला लेने की भावना हो हमारे मन में द्वेश की भावना हो हमारे मन में यदि जिसको हम दंड दे रहे हैं दिलवा रहे हैं, उसको सुधार करने की भावना नहीं हो तो वह हिंसा कोटी में आ जाएगा फिर अहिंसा नहीं होगा परंतु वही यदि हमारे मन में ये भावना है कि भाई जिसने गलती किया है जो भी समाज में कुछ अव्यवस्थाएं की है और तो वो जो है उसके सुधार के अर्थ उसको दंड मिले तो क्योंकि उसने गलत काम किया है उसका दंड मिले उसको सुधार हो ये आगे ऐसा काम ना करे ऐसी भावना से जब उसको दंड दिलाया जाता है उसको दंड दिया जाता है तो वह अहिंसा कोटि में होता है हिंसा नहीं होता है तो मुझे लग रहा है कि शायद आपको हिंसा अहिंसा समझ में आ गया होगा इस अहिंसा पर किसी को कोई शंका है आगे में पढ़ा उससे पहले कोई शंका है भाई जी आपको कोई शंका है इसमें नहीं है डॉक्टर साहब आपको कोई शंका है नहीं नहीं नहीं जी नहीं नहीं है अब तो आगे चलते हैं आगे है हाँ जी बोलिए के चलिए जी अब आगे है आगे बोल रहे हैं कि उत्तरे च यमनियम तनमूला सत्सिद्धि परत सत्ति बोल रहे हैं कि ये जो अहिंसा सत्य अस्ते और अपरिग्रह जो पांच है उसमें से आगे जो चार है सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये जो चार है तो उतरे यम और आगे नियम है आगे नियम है शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर तो नौ हो गए तो आगे के यम चार और नियम जो पांच है तन मूला अहिंसा मूलक ही है इसके मूल में अहिंसा है मैंने कहने का अभिप्राय यह है कि सत्य जो बोला जाता है वह अहिंसा को सिद्ध करने के लिए अहिंसा की सिद्धि के लिए की जाती है अस्त या जो चोरी नहीं किया जाता है उसका भी उद्देश्य होता है अहिंसा को सिद्ध करना ब्रह्मचर्य का जो पालन किया जाता है उसका भी उद्देश्य होता है अहिंसा को सिद्ध करना और अपरिग्रह का जो पालन किया जाता है उसका भी उद्देश्य होता है अहिंसा को सिद्ध करना इसीलिए करें कि आगे के जो चार यम हैं वो अहिंसा मूलक हैं अहिंसा मूल वाला है उसके मूल में अहिंसा है सत्य के मूल में अहिंसा है अस्ते के मूल में अहिंसा है ब्रह्मचर्य के मूल में अहिंसा है और परिग्रह के मूल में अहिंसा है इसलिए अहिंसा मूलक है ऐसे आगे शौद जो पवित्रता है उसके मूल में अहिंसा है संतोष के मूल में अहिंसा है स्वाध्याय के मूल में अहिंसा है ईश्वर प्रधान के मूल में अहिंसा है सब के मूल में अहिंसा है अर्थात इस अहिंसा को सिद्ध करने के लिए ही अहिंसा को पवित्र करने के लिए ही अहिंसा को सिद्ध करने के लिए सब किया जाता है इसका मतलब क्या हुआ जी इसका मतलब हुआ हम झूठ बोलते हैं तो हिंसा करते हैं हम चोरी करते हैं तो हिंसा करते हैं हम ब्रह्मचर्य का हानि करते हैं तो हिंसा करते हैं हम अपरिग्रह का पालन नहीं करते हैं तो हिंसा करते हैं हम यदि मन को साफ नहीं करते शरीर को कपड़े को वस्त्र को घर को साफ नहीं रखते हैं तो हिंसा करते हैं यदि हम संतोष का पालन नहीं तो करते हैं तो हिंसा करते हैं यदि हम तपस्या नहीं करते हैं तो हिंसा करते है यदि हम स्वाध्याय नहीं करते हैं तो हिंसा करते हैं यदि हम ईश्वर निधान नहीं करते तो हिंसा करते हैं करने का हिस्सा यह हुआ कि ये नौ जो है उस अहिंसा को सिद्ध करने के लिए इसलिए करे तनमूला उत्तरे च यम नियमा तनमूला उत्तर के जो आगे यम नियम है आगे वाले जो तो यम नियम है वो अहिंसा मूल वाले है अहिंसा मूलक है इसके मूल में अहिंसा है सत्सिद्धि पर तया एवं बोल रहे सप सिद्धि मान उस अहिंसा की सिद्धि परक होने से ही सत प्रतिपादनाय प्रतिपाद्य उस अहिंसा को प्रतिपादन के लिए ये प्रतिपादन किया जाता प्रतिपादित किया जाता है अखात सत्य बोला जाता है अस्तेय का पालन किया जाता है ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है अपरिग्रह का पालन किया जाता है शौच का पालन किया जाता है संतोष का पालन किया जाता है ब्रह्म और का पालन किया जाता है स्वाध्याय का पालन किया, किया जाता है और ईश्वर परिधान का पालन किया जाता है इसलिए करें कि तन मूला तत्सिद्धि पर तया अर्थात उस अहिंसा सिद्धि परक होने से ही उस अहिंसा के प्रतिपादन करने के लिए अहिंसा के प्रतिपादन होने करने के लिए प्रतिपाद्य मने शेष और नियम का प्रतिपादन किया जाता है उसका पालन किया जाता है समझ में आया जी डॉक्टर साहब हाँ जी आगे करें। रहे हैं आगे हाँ मुख्य अहिंसा है आ, मुख्य अहिंसा के लिए हमें सब काम करना होता है इत्यादि जितने भी कहे हैं है आगे के अहिंसा मुख्य है आगे करे तब अवदात रूप करनाय उपाधि अंत मैंने उस अहिंसा को पूर्ण रूप से शुद्ध करने के लिए ही अवदात रूप मतलब पूर्ण रूप से शुद्ध माने पूर्ण शुद्ध करने रूप करने के लिए ही माने अहिंसा को ही पूर्ण रूप से अवदात करने के लिए पवित्र करने के लिए निर्मल करने के लिए ही उपाधी जन ये आगे जितने भी यम और नियम है उत्तर के चार जो सत्य अस्त्य ब्रह्मचर अपरिग्रह संतोष तपस्व धैर्य के ये इसका ग्रहण किए जाते हैं इनके पालन किए जाते हैं उपाधि भले मूल अहिंसा है अहिंसा के लिए सब किया जाता है तथा चोक्तम तथा चोक्तम जैसे कि महर्षि व्यास अपने से पाले के जो विद्वान हैं ऋषि है उनका प्रमाण दे रहे हैं ये बात जो बोले हैं महर्षि वेद्यास जी उससे पहले जो पंच काचार्य त्यागी हुए हैं उनका प्रमाण दे रहे हैं तथा तो जैसे कि कहा गया है स तो खु अयम ब्राह्मणों यथा यथा प्रतानी बहुनी समादितते तथा तथा प्रमादे व्यो हिंसा निवर्त नि, निवर्तमान अपने से पहले के जो आचार्य हैं पंच सिखाचार्य उनका प्रमाण देते कर रहे कि उनसे पहले के आचार्य बोले की खुम ब्राह्मण यह जो ब्राह्मण है वह यह जो ब्राह्मण है यथा यथा व्रता बहुनी समाज जैसे जैसे जो व्रत है सत्य ब्रह्मचर्य इत्यादि जो भी व्रत है उन व्रत को पालन करने की इच्छा करता है समाधि सत्य मतलब पालन करने की इच्छा करता है यस है तो वो जो ब्राह्मण है जितने जितने अधिक व्रतों को पालन करने की इच्छा करता है उतने उतने वैसे वैसे प्रमाद के कारण प्रमाद के द्वारा किया हुआ जो हिंसा मने प्रमाद कृत्यो प्रमाद के द्वारा किया हुआ प्रमाद हुआ कि प्रमाद के द्वारा किया हुआ मैंने प्रमाद कृत्यो हिंसा निदाने भ्यो मान हिंसा के जो कारण है प्रमाद के द्वारा किया हुआ किए हुए जो हिंसा के कारण हिंसा के कारण क्या है व्यक्ति हिंसा करता क्यों है लोभ के कारण करता है क्रोध के कारण करता है मोह के कारण करता है तो निदान का मतलब होता है कारण तो प्रमाद के द्वारा किए हुए हिंसा के जो कारण लोभ क्रोध मोह है उन लोभ क्रोध मोह से हिंसा निदाने हिंसा का कारण प्रमाद के द्वारा किए हुए हिंसा के जो कारण लोभ क्रोध मोह है तो उनसे निवर्तमान उससे हटता हुआ उस लोभ क्रोध मोह से हटता हुआ तो ब्राह्मण साम एवं अवदात रूपां उसी अवदात रूप अहिंसा को करता है उसी अहिंसा को अवदात करता है तो उसी अहिंसा को पवित्र करता है दुकाने का अभिप्राय क्या है? हैचार जी क्या कहते हैं कि जो जो भी व्रत का पालन सत्य बोलना व्रत का पालन है ब्रह्मचर्य का पालन करना व्रत का पालन है अत्य का पालन करना व्रत का पालन है तो जितने भी ये सत्य इत्यादि जो व्रत है उनको जितने अधिक करने की इच्छा करता है जितना वो और वैसे वैसे करता, जब इच्छा करेगा तो प्रमाद से के कारण जो है ये जो हिंसा का कारण लोभ क्रोध मोह है उससे अलग होता जाएगा तो क्योंकि हिंसा के मूल में लोभ है क्रोध है और मोह है तो हाँ जी बोलिए वो वो आगे आगे आएगा अभी वो वो आगे आना है तो वो जो है अभी जो पढ़ा रहे हैं इस पर विचार कीजिए क्योंकि आगे है वो परिग्रह बहुत आगे है तो यहाँ पर मैं व्यास राज पढ़ा रहा हूँ तो ये जो ब्राह्मण है यहाँ पर एक जो ब्राह्मण है जैसे जैसे व्रतों को पालन करने की इच्छा करता है वैसे वैसे वह प्रमाद के द्वारा लापरवाही के द्वारा प्रमाद से जो किए हुए जो हिंसा का जो काम लोभ क्रोधमो है उससे वो अलग होता जाता है और अलग होता हुआ निवर्तमान उस अहिंसा को ही पवित्र करता है तो, ये बात लेते हैं अब अहिंसा डॉक्टर समझ में आ गया हाँ जी हाँ जी आ आगे समझे अब आगे है सत्य अब सत्य किसे कहते हैं सत्य का मतलब हम क्या समझते हैं? सत्य की परिभाषा दो तरीके की है ध्यान रखिएगा। यहाँ जो सत्य कहा है वो और तो महर्षि दयानंद ने जो सत्य की व्याख्या की है वो इन दोनों को समझना है माने म्यूट कर लीजिए भाई जी म्यूट कर लीजिए सब इसमें रिकॉर्ड हो रहा म्यूट कर लीजिए प्लीज म्यूट कर लीजिए भाई जी म्यूट कर लीजिए हाँ भाई जी म्यूट कर लीजिए म्यूट कीजिए ना म्यूट नहीं की है आवाज ऐसे आ रही है चलिए हाँ तो आगे सत्य सत्य किसे कहते हैं सत्य का मतलब होता है एक तो ये है कि तीनों काल में जिसका निषेध न किया जा सके भूत में भविष्य में वर्तमान में जिसका निषेध न किया जा सके अगर जो वस्तु है उस वस्तु को यथार्थ वस्तु के जो यथार्थ स्वरूप है वस्तु का जो वास्तविक स्वरूप है उस वास्तविक स्वरूप को का कथन करना मन से भी वैसे ही स्वीकार करना वाणी से भी वैसे ही बोलना और कर्म से भी वैसे ही करना ये जो है क्या कहते हैं सत्य है ईश्वर को सत्य कहते हैं आपको म्यूट नहीं करने आता भाई जी उसको सत्य कहते हैं एक तो ये व्याख्या है ना अब वहीं आज आ, वही आ रहा है आपने म्यूट नहीं किया हुआ है चलिए जी हाँ आ, तो वहां पर म्यूट पतन दबाएंगे तो आपको समझ ये कर देंगे चलिए कोई बात नहीं हाँ इसलिए हो सकता है तो तो ये जो है मैं बता रहा था सत्य क्या है तो सत्य की जो तरीके से परिभाषा कीजिएगा एक तो परिभाषा है कि जो यथार्थ वस्तु है यथार्थ जो है वास्तविक वस्तु का जो स्वरूप है जो प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादी प्रमाणों से सुपरिक्षित है प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादी प्रमाणों से जो सुपरिक्षित है जो वस्तु उसको उसी रूप में जानना मानना और उसी तरीके से कहना और कर्म में लाना तो जो बच्चों को रूप में मन वचन कर्म से कहा जाता पालन करना वो सत्य है परंतु यहाँ जो सत्य है उस सत्य की बात नहीं कही जा रही यहाँ पर सत्य जो है यदि ये बात यदि करेंगे ये यदि व्याख्या करेंगे सत्य की तो फिर जो है एक मुसलमान साधक नहीं बन सकता साधना यदि करना चाहे तो साधना के पथ पर यदि जाना चाहता है एक क्रिश्चियन साधक नहीं बन सकता यदि साधना के पथ पर जाना चाहे तो क्योंकि तो सत्य तो बहुत ही बाद में जाकर के प्राप्त होता है हम लोग भी पूरे पूरे सत्य कहाँ जानते हैं जो बात कह रहे हैं आप तो यहाँ जो सत्य का मतलब जो है वह है सत्यम यथार्थे वांग मन यथार्थे वांग मन से, यथार्थे मन से सत्यम यथार्थे वांग मन का विशेषण है भाई जी देख रहे हैं किताब की नहीं यथार्थे वांग मन से यथार्थे वांग मन से यह सत्यम का विशेषण वांग मन से का विशेषण है यथार्थे तो मतलब हुआ कि जैसा अर्थ मन में है वैसा अर्थ वाणी में यह सत्य है जैसा अर्थ मन में है वैसा अर्थ वाणी में हो वो सब काल आता है जैसे अब इसको आगे समझिए फिर उदाहरण दूंगा यथाधृष्टम यथा यथा अनुमितम यथा श्रुतम तथा वन मन सी यहां करें कि जैसा आपने देखा जैसा आपने अनुमान किया उसको देख करके जैसा आपने अनुमान किया और जैसा आपने सुना तथा वैसा वांग मन वैसा वाणी और मन में वैसा ही मन में भी होना चाहिए वैसा ही वाणी में है तो उसको सत्य कहते हैं अब जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए कि आप रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में जा रहे हैं और आपको प्यास लगी हुई है और धूप है गर्मी का दिन है धूप है और कुछ आप दूर से देख रहे हैं तो दिख रहा है पानी की तरह के रोड पर जो पानी है ऐसा दिख रहा है वास्तव में पानी है नहीं मने हम जो है आख से यथा दृष्ट हमने देखा कि वहाँ पानी है और ये पानी है ऐसा कहा और फिर जो हमारा जो साथी है उसको बोलते हैं देखो देखो प्यास लगी है हम लोग पानी पियेंगे वहां पर वहां दिख रहा है वहां पर पानी है तो जैसा देखा वैसा ही मैंने मन में आया और वैसा ही में बोल दिया वास्तविक सत्य नहीं ये है हाँ। जब साहब हाँ जी मैं समझ गए वास्तविक सत्य नहीं है मगर जो आ, वो देखा वो वो कहा सत्य, सत्य, वो सत्य, सत्य है। जारी यहाँ पर जी, हाँ जी। साधना के रूप साधना में जो है वास्तविक सत्य की जो बात है अब वहाँ पर जब पास गया है तो देखा की वो तो पानी है नहीं वो तो रोड है वो तो धूप के कारण ऐसा दिख रहा था तो क्या ये झूठ है क्या वह जो जब उसने देखा था पानी की तरह और साथी को बोल दिया कि पानी वहां है तो क्या मन में जैसा आया वैसे ही पानी में आया तो क्या वह झूठा है तो नहीं ये झूठा नहीं है बाद में जाकर के वह जो है भले ही झूठा साबित हो जाए परंतु इस समय हमारे मन में जैसा हमने आठ में जैसे दोष था दोष की दृष्टि थी दोष था या जो भी है उस दोष के कारण हमने जैसा देखा वैसा हमने जो है बता दिया तो ये असत्य नहीं है ध्यान रखिएगा ऐसा ये असत्य हाँ बोलिए क्या बोल रहे हैं आप जो मृग तृष्णा जो भी है मृग तृष्णा वो आप उसका नाम कुछ भी कहें मृग तृष्णा मतलब ये हुआ की मरीचिका ऐसे कह देते है मरीचिका उसको कह देते है की वो मरीचिका अर्थात वो जैसे लगता है कि जो पानी है परंतु वास्तव में पानी नहीं है एक उदाहरण में दिया ऐसे ही जीवन में एक मूर्ति पूजक है मूर्ति पूजक है अज्ञानी है परंतु वो मूर्ति पूजा करने वाला व्यक्ति भी यदि साधना करना चाहता है परंतु जैसा वो मन में जैसा वो देखा हुआ है जाना हुआ है भले ही गलत जाना है जैसा जाना हुआ है उसके मन में छल कपट नहीं है और जैसा वो जाना है वैसा ही मन से मन में और वैसे ही मुख से बोल रहा है कोई झूठ नहीं है और जब वह साध उतरेगा इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा तो धीरे धीरे धीरे उसको तो दो यथार्थ सत्य है वास्तविक जो स्वरूप है उसका भी ज्ञान हो जाएगा हाँ उसका भी ज्ञान हो जाएगा चाहे वह क्रिश्चन हो चाहे वह मुसलमान हो चाहे वह ईसाई हो चाहे कोई हिंदू हो कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति चाहे वह मूर्ति पूजक हो चाहे मूर्ति पूजक नहीं हो यथार्थे वन से जैसा उसने देखा या जैसा उसने अनुमान किया या जैसा उन्होंने सुना उसी रूप में वैसा म, वही मन में और वही मुख में बोल दिया तो वो सत्य कहलाता है और एक जो वास्तविक जो सत्य है वो तो यथार्थ वस्तु जैसा है यहाँ जो सत्य की जो बात कही जा रही है साधना के कोटि में साधना के क्षेत्र में जो भी साधना उतरना चाहता है देखना यह है कि उसने जो कुछ भी जाना है जो कुछ भी देखा है जो कुछ भी उसने सुना है जो भी जो भी कुछ ने उसने जो है अनुमान किया है तो जैसा मन में है वैसा वाणी में है कि नहीं है यदि मन में कुछ अलग है वाणी में कुछ अलग है तो वह असत्य हो जाएगा वह झूठा हो जाएगा पदे पदे व्यक्ति झूठ बोलता है मन में कुछ होता है वाणी में कुछ होता है मन सी एक अलग चीज है, है। परंतु हमारे व्यवहार में भी हम क्या करते हैं मन में हमारा कुछ होता है और वाणी में से हम कुछ बोलते कुछ हैं है। मन से हमने कुछ समझा हुआ है मन में हमारे लिए उसके प्रति कुछ है और सामने वाले को बोल कुछ है तो वो झूठा है डॉक्टर साहब क्या कुछ बोल रहे थे आप नहीं मैं कहने लगा था बनसी एकम वच सी एकम, एकम हो, हो गया जी हाँ मन वचन एकम ये मन और वचन की बात मन और वाणी मन जैसा है और वैसे ही वाणी में इतना समझ आ गया भाई जी इसमें कोई शंका भाई जी इसमें कोई शंका आपको हाँ। आगे है अब इस सत्य को और परिष्कार कर रहे हैं कि भाई जैसा मन में है वैसे वाणी में है तो कोई आवश्यक नहीं है कि जैसा मन में है वैसा वाणी में है तो वह असत्य हो जाए क्या मतलब जो सत्य हो जाए कोई आवश्यक नहीं है इसलिए आगे वाक्य लिखा जा रहा है आगे समझाया जा रहा है पहले आपको पहले भाग में ये बताया गया कि जैसा मन में है वैसे वाणी में ये सत्य है यथार्थे वांग मन से अब आगे के बाद के द्वारा महर्षि वेद व्यास जी ये बताना चाह रहे हैं कि जैसा मन में है वैसा वाणी में है पर जैसा मन में वैसा वाणी में नहीं है वो तो झूठ तो है ही पर परंतु जैसा मन में है वैसा वाणी में वो तो वह भी झूठ हो सकता है कब झूठ हो सकता है कब वह असत्य हो सकता है उसके लिए आगे कर स्वबोध संक्रांत ये वाकयुक्त भाई वाणी जो बोली जाती है क्यों बोली जाती है क्यों हम बोलते हैं वाणी को तो बोलते है कि अपने बोध को दूसरे में पहुंचाने के लिए बोलते हैं मैंने मैं जो कुछ भी समझा हूं उस बात को जो मैं समझा हूँ जो मैं मन से जानता हूं, मैं माना हूं, उस बात को दूसरे में पहुंचाने के लिए मन अपने बोध को अपने ज्ञान को दूसरे में संक्रांत करने के लिए पहुंचाने के लिए हम वानी बोलते हैं। इसलिए करें कि परस्प्र स्व बोध संक्रांतये ये वागयुक्ता दूसरे में अपने बोध को अपने ज्ञान को संक्रांत करने के लिए पहुँचाने के लिए वाणी बोली जाती है यदि वह बानी, वा व प्रति प्रतिबंधिया वह भवे बोल रहे हैं कि वह वाणी सब सत्य कहलाएगी यदि वह वंचिता नहीं हो वो वाणी मन में जैसा हो वैसे वाणी में आ गया परंतु वह वाणी ठगने वाली हो हमारे मन में आया कि मैं जो है हमारे मन में आके सामने वाला जो व्यक्ति है उसको मुझे ठगना है और उसी तरीके की वाणी में मुख से भी बोल रहा हूं तो वो सत्य नहीं है वो सत्य नहीं है यदि हमारे मन में भी जैसा है वैसे वाणी में है मन में ठगने की इच्छा है दूसरे की और उसी तरीके की मैं वाणी भी बोल रहा हूँ तो ठगने वाली यदि वाणी है भले ही मन और वाणी मन और वचन में एक है तो वह झूठा है वह असत्य है।, है कि यही न वंचिता यदि वह वंचित नहीं है ठगने वाली नहीं है अभी जाने वाली, वा वाली नहीं है, तब वह सत्य है और नौ भ्रांता यदि वह वाणी भ्रांत करने वाली नहीं है तभी वह सत्य है भ्रांति यदि पैदा करती है वह वा वाणी तो वह वा झूठ कहलाएगी वह वा वाणी वह वा असत्य कहलाएगी जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊ कल्पना कीजिए कि गुरुकुल में कोई व्यक्ति रहने के लिए आया कोई महात्मा जो है गुरुकुल में रहने के लिए आया आप जो है गुरुकुल में रहने के लिए आया है अब तीन चार साल पांच साल रहा अब उसको गुरुकुल में नहीं रहना है ध्यान से सुनेंगे मेरी उदाहरण दे रहा हूं अभी अब उसको गुरुकुल में रहना नहीं है तो गुरुकुल में सही रहना है अब उससे जो है दूसरे आचार्य ने कहा ब्रह्मचारी को तो पूछ के आओ कि वो जा रहे हैं तो आएंगे कि नहीं आएंगे तो आएंगे कि नहीं आएंगे तो वो जो है ब्रह्मचारी जाकर के पूछता है और उससे पूछता है कि महात्मा जी आप जा रहे हैं आप आएंगे तो वो वानी को यदि गोलमोल कर देते हैं कर देता वो महात्मा जी वो तो कहता है देखेंगे या इस तरीके की वानी बोल देता है कि जो भ्रांति पैदा मैंने ये भी भ्रांति पैदा करने वाली मैंने अभी तो जा रहा हूं ऐसा अभी तो जा रहा हूं उनके मन में अब अभी तो जा रहा हूं अब मन में ये है कि भाई मुझे तो आना नहीं है या ऐसा मन में उसका है कि भाई ठीक है मुझे नहीं आना है परंतु मुझे ऐसे जवाब देना है ऐसा मन में सोच लिया कि मुझसे भी ब्रह्मचारी जी पूछेंगे तो मैं ऐसे जवाब भी जा रहा हूं परंतु वो अब भ्रांति पैदा कर रहा है अब ये पता नहीं चल रहा है वो नहीं कर रहा कि मैं पुनः नहीं आऊंगा और वो भ्रांति पैदा कर रहा है ब्रह्मचारी जी आचार्य के पास गए बोले कि ऐसे कैसे भ्रांति पैसे पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे ऐसा भ्रांति करने वाली जो वाणी है वह असत्य है भले ही मन और वाणी में एक हो इसलिए करें कि न न नशिता यदि वाणी ठगने वाली नहीं हो वाणी यदि भ्रांत नहीं हो भ्रांति पैदा करने वाली नहीं हो ऐसे वानी मत बोलिए जिससे कि लोग भ्रांत हो जाए तब वह भ्रांत हो जाएगी हमारी वाणी से तो वह झूठा है वह सत्य नहीं है और तीसरा बता रहे हैं कि प्रतिपत्ति बंध्या यदि ना बोल रहे हैं कि प्रतिबंध्या वह भविद प्रति पत्थी कहते हैं ज्ञान को बंध्या कहते हैं बांझ को बंध्या जैसे ना बा मने हम बानी बोल रहे हैं परंतु वह बांझ हो गई वह बानी जो है बाणी बोली जा रही है सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है वह ज्ञान को उत्पन्न करने में असमर्थ है जो वाणी जैसे कि एक बंध्या स्त्री या बंध्या पुरुष जो होता है तो बंध्या स्त्री जैसे वो संतान को देने में समर्थ नहीं होती है या बंध्या पुरुष जो है बंध जो पुरुष है संतान को देने में समर्थ नहीं होता है ऐसे ही हम वाणी को बोल रहे हैं परंतु वह वाणी सामने वाले व्यक्ति को अर्थ देने में समर्थ नहीं है हम यदि अपनी विद्वत्ता को ही झार रहे हैं, हम अपनी केवल विद्वत्ता को दिखा रहे हैं और सामने वाले व्यक्ति को उससे कुछ समझ में नहीं आ रही है हमारी वाणी प्रतिपत्ति बंध्या हो गई। हमारी वाणी प्रतिपत्ति बन गया ज्ञान को उत्पन्न करने में असमर्थ हो गई निरर्थक हो गई उसके लिए वह अर्थहीन हो गई तो वह भी असत्य वाणी है वो भी असत्य है अब ऐसे मान लीजिए कि अब हम लोग हैं आपस में जिस भाषा में वार्तालाप कर रहे हैं कि कोई बाहर से आकर के अंग्रेज अंग्रेजी झाड़ने लग जाए कोई जो है क्या कहते है कि चाएनी, चाएनी में बोलने लग जाए और वो प्रवचन देने लग जाए हम, तो कुछ समझे तो हमारे निरर्थक है वो प्रतिपत्ति बंध्या हो गया वो झूठ बोल रहा है वो असत्य का व्यवहार कर रहा है तो इसीलिए यहाँ पर कर प्रतिपत्ति बंध्या, बंध्या निरर्थक नहीं होनी चाहिए होनी चाहिए ज्ञान उत्पन्न करने में समर्थ होनी चाहिए ज्ञान को अनुत्पन्न करने में समर्थ नहीं होनी चाहिए ये बंध्यावा यदि वह प्रतिपत्ति मने ज्ञान ज्ञान के उत्पन्न होने में असमर्थ नहीं हो तो सत्य कहलाता है नहीं तो सत्य नहीं कहलाता और आगे फिर ये करें इतना समझ आ गया भाई जी सत्य की परिभाषा समझ गए भाई जी समझ में आया इसमें कोई शंका आ, आ, आ, भाई जी ये आप आपको शंका हो ये, इसमें क्या ये जो आपको आप योग दर्शन देख रहे हैं कि नहीं मैं तो योग दर्शन में ये कोई जो अभी मैं सत्य की व्याख्या किया वो समझ में आया कि नहीं भाई जी अच्छा जी आगे डॉक्टर साहब आपको समझ में आया हाँ जी आ गया जी आचार्य जी आगे कह रहे हैं कि ऐसा सर्व भूतोपकाराथम प्रवृत्ता न भूतोपात आया हाँ प्रतिपत्ति बंधिया हो गया हमारी वाणी प्रतिपत्ति बंधिया हो गया ज्ञान को उत्पन्न करने में असमर्थ हो गया क्योंकि तो हम जो बोलते हैं दूसरे दूसरे में अपने पद को संक्रांत करने के लिए तो बोलते हैं ना जी तो सामने वाला को समझ में नहीं आ रहा तो झूठा हो गया ना समझ में आया भाई जी आगे कर रहे हैं कि ऐसा सर्वभूतोपकारार्थम प्रवृत्ता न भूतोपघात बोल रहे हैं कि ये जो वाणी है सभी भूतों के उपकार के लिए प्रवृत्त है सभी प्राणियों के उपकार के लिए प्रवृत्त है भूतों को प्राणियों को हानि पहुंचाने के लिए प्रवृत्त नहीं है प्राणियों को उपघात करने के लिए प्राणियों को मारने के लिए प्रवृत्त नहीं है अपकार करने के लिए प्रवृत्त नहीं है यदि च एवं अपि अभिधीयमाना अपना भूतोपात पर सत्यम भवे पापम एवं भवे बोलना कि यदि इस प्रकार की जो जैसे मन में है वैसी वाणी में इस प्रकार का एवं अभिधीयमाना इस प्रकार की कही हुई वाणी वांग मन से भूत को हानि पहुंचाने वाला है प्राणी को हानि पहुंचाने वाला है तो भूत भूतोपघात पराए भूत को उपघात परख ही है भूतों को नष्ट करने परख है भूतों को मारने परख है अपकार करने वाला ही है तो ये सत्य नहीं है यह पाप ही है जैसे उदाहरण के लिए प्राय लोग कहा करता है कि एक कसाई है रास्ते में जा रहे हैं अब जो है दो रास्ता है अब वहां पर हम हैं, अब यदि हमने देखा कि रास्ते इस रास्ते में जो है इस रास्ते से गए गाय इस रास्ते गई है और यदि कसाई को बोलते इस रास्ते गई है तो ये झूठा हो जाएगा क्योंकि तो जैसा हमने देखा वैसा तो हमने बोला नहीं और यदि हमें उधर बोल देता हूँ तो झूठ हो जाता है तो वहां पर क्या करें? तो अब यहाँ पर तो ये है कि यदि आपने कह दिया कि जिधर गाय गई है उधर आपने बता दिया तो जैसा मन में है वैसा आपने वाणी से बोल दिया परंतु तो ये भूत की हानि गाय को मारने उस गाय को आप हत्या करने का पाप का भागी बन गए इसलिए वह सत्य नहीं है वह झूठ है ध्यान रखिएगा और जिधर नहीं गया है उधर वहाँ पर आप बोल देते हैं तो वो भी झूठ है, जूट भी है तो झूठ है दोनों परंतु यहाँ ये है कि यहाँ तो या तो मौन रही है, या उससे डट करके सामना कीजिए तो वो अब जैसी परिस्थिति आएगी उस परिस्थिति में आपकी जैसी छठी हुई जगेगी उस तरीके से आप काम कीजिएगा परंतु ध्यान ये रखिएगा कि यदि आपका जैसा मन में है वैसे वाणी में है यदि वह भूत का अपकार करने वाले दी वाणी है तो वह सत्य नहीं है वह पाप ही है तेरे पुण्य तेज पुण्य प्रतिरूप के न कष्ट प्राप्यात तस्मात्भूतितम सत्यम ब्रुआयात तेन पुण्या भ्यास न मैंने पुण्य की तरह आभा प्रतीत होने वाले पुण्य उसी की व्याख्या कर रहे हैं पुण्य प्रतिरूप के न पुण्य प्रतिरूपक वाले जो वाणी है जो कथन है उससे कष्टतम प्राप्तनुयात अनुयात यह जो है कष्ट ही प्राप्त होता है कष्ट की प्राप्ति होगी तस्मात इसलिए सर्वभूत हितम इसलिए परीक्षा करके सब भूत के हितकारी जो है सत्य है सब भूत को उपकार करने वाला हित करने वाला जो है सत्य बोलना चाहिए तो ये यहाँ पर सत्य की व्याख्या हो गई ये साधना के लिए ये सत्य है जो भी साधना करना चाहता है इस पर और आप विचार कीजिएगा अब समय हो गया है तो यहीं पर मैं पाठ समाप्त करता हूँ अब अस्तेय क्या है और ब्रह्मचर्य क्या है अपरिग्रह क्या है तीन रह गया है अहिंसा सत्य हमने बता दिया तीन रह गया है इसको अब अगले सप्ताह मैं इस सोमवार को नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मेरी है तो उसमें मुझे बहुत परिश्रम करना होता है तो इसलिए इस तो सोमवार को नहीं पढ़ाऊंगा अगले शनिवार को पढ़ाऊंगा ठीक है ठीक इसमें कोई भी आप लोगों को प्रश्न हो तो पूछिए नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं मंत्र पाठ करें हाँ जी पूर्णस्य शिष्यतेम शांतिः शांतिः शांति आपका बहुत बहुत धन्यवाद है साधर नमस्ते आपको भी साधर नमस्कार धन्यवाद आपका चार